है ना शिक्षा और व्यवस्था के अभाव में एक आदमी के अंदर क्या बदसूरती हो सकती है उसको आप और हम लोग सब देखिए हुए हैं अब उसको आदमी कैसे भूल जाए है ना और अध्ययन पूर्वक हमारे को जो अवसर प्राप्त हुआ उसमें एक आदमी में क्या खूबसूरती हो सकती है ये हमको देखने को मिला उसको हम कैसे भूल जाए आप बदसूरती को भूलने को तैयार नहीं है हम खूबसूरती को भूलने को तैयार नहीं आप कहाँ से करवट लगा आदमी तो करवट लेने का जगह यहीं से बनता है कि बदसूरती को देख के हम घायल परेशान हुए हैं हम हमारे में जो बदसूरती है उसको भी हम स्वीकार नहीं कर पाए ये एकमात्र आशा का किरण तो तमाम विपरीत परिस्थिति तमाम दिक्कतों में जूझने के बाद भी आदमी उससे बेहतर परिस्थिति की कामना करते ही है और एक बार ये जो खूबसूरती क्या हो सकती है दिख जाए तो आदमी उससे संपन्न हो जाता है कोई बड़ी चीज़ नहीं और फिर खूबसूरती का कार्यक्रम शुरू होता है तो ये जो मनस्थिति है इस मनस्थिति का नाम ही समस्या है है ना इसमें दुख है परेशानी है इस विपरीत मानसिकता से एक सकारात्मक मानसिकता उसमें सभी चीज़ें हैं खाली मानने से नहीं कि आदमी को बहुत अच्छा मानो और हम तो कह रहे जानो भ्रमित आदमी कितना बदसूरत हो सकता है ये तो आप जानते ही हैं जागृत मानो कितना खूबसूरत होता है इसको अध्ययन कर सकते हैं फिर दूसरी बात बनती है कि भ्रम से जागृति की विधि क्या है क्या ये जादू विधि से होता है तो दो विधियां बनी एक अनुसंधान विधि जो हर आदमी के बस में नहीं है, है ना उसके साथ प्री नोशन कुछ बना हुआ है कंडीशन बनी हुई है कि वो बताया सारा अब आया शिक्षा विधि से तो शिक्षा विधि से वो खूबसूरती को हम पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते हैं जान सकते हैं नहीं जान सकते तो उसको देख लीजिए अध्ययन विधि शिक्षा विधि आप और हम सबके लिए सुलभ विधि है ऐसी सुलभ विधि से हम मानव में ही सुंदरतम श्रेष्ठताओं के साथ देखने की जगह में उनको हम खड़ा हो हैं <coughs> ये पहला मुद्दा बना विश्वास का दूसरा मुद्दा विश्वास का बना कि आज जो जितना भी बदसूरत आदमी है वो भी इससे घायल है परेशान है अपने में स्वीकार नहीं कर पा रहा है वो भी इसको बदलना चाहते हैं दूसरा मुद्दा यहाँ से बना तीसरा मुद्दा ये है कि ये जो भी है क्या ये उस तक हम पहुंचा पा रहे हैं यदि हम पहुंचा पाते हैं तो वो भी बदल सकता है चौथा मुद्दा यहाँ से बना विश्वास का अंतिम घाट ये बना कि आपके साथ चल गए उसका भी आचरण निश्चित हो गया उसको भी ये सुंदरता समझ में आ गई ये सुंदरता के राह पे वो भी चल गया ये विश्वास प्रमाणित हो गया एक बार बदसूरती के राह पे चले थे तो कितना से कितना हम बदसूरत होते चले गए बदसूरती के राह पे चले जिंदगी में कितना बदसूरती को पाए आप सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में है न एक ही दिन में थोड़ी हो गया एक ही दिन में क्या हो सकता है बदसूरती के रहा और की समीक्षा हो सकती है खूबसूरती के रहा को हम पहचान सकते हैं और उसके बाद आप इधर चलते हैं हर दिन हर दिन हर दिन ये इसमें भी एक से एक खूबसूरती निकलती आती रहेगी तो सारा का सारा उम्मीद आज ही नहीं कर रहे हैं हर पीढ़ी इसमें भी आगे से आगे और बेहतर जिएगी और वो जीती है जैसे यहाँ पर जो भी काम हुआ उसको आप देख ही सकते हैं कि बड़े लोगों ने जैसे जैसे कुछ काम शुरू किया उसमें से कैसे डरते डरते डरते आदमी जुड़ा क्योंकि पीछे से देखा हुआ है उससे अधिक खुलेपन के साथ खुशहाली के साथ उसके उनके बच्चे है ना जुड़ रहे हैं समझ रहे हैं और उससे अधिक खुशहाली उनसे छोटे बच्चे विवेक ग्रुप के और उससे छोटे तो सभी हमेशा ही जुड़ते ही हैं भ्रमित परंपरा में भी इस प्रकार से बदसूरती की राह बर्बादी की राह शोषण की राह अमानवीता की राह पर हम चले हैं क्योंकि उतना ही शिक्षा व्यवस्था था उसमें फिर मंजिलें बढ़ती चली गई कारवां आगे बढ़ता चला गया बर, बर, जो बर्बादी के मंजर, हम देखते चले जा रहे हैं एक से एक आ रहे हैं, एक से एक दुर्घटना क्या घट सकती है दुनिया में जिसके हम कल्पना कर सकते वो सब हो रहा है। पुनः ऐसे ही वातावरण में कैसे एक अनुसंधान घटित हो गया और उसमें एक एक हर मानव की चाहत से जुड़कर एक जीने का कार्यक्रम तक पहुंच गया उसका एजुकेशन मेथड आ गया और उससे खूबसूरती और आबादी की राह बनी उस आबादी के राह पर कोई उनके साथ कितने कदम चला फिर कोई आगे फिर कोई आगे हर पीढ़ी उसमें आगे से आगे होती जा रही है उसी क्रम में ये एक मॉडल है जिसको आप मानव चेतना विकास के अंदर के रूप में जानते हो और निश्चित रूप में ये निश्चित रूप से ये मानिए कि आप इससे बेहतर मॉडल में खड़े होने वाले क्योंकि तो आगे की पीढ़ी आगे रहने वाली है। इस प्रकार से ये पूरी संभावना के साथ चलने की जगह में अपन पहुंच गए और ऐसी सारी संभावनाएं हवा में बस भरोसा रखो जी वाले नहीं है ना हवा में नहीं है ये कहां पे आया बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ को समझकर आज का भ्रमित मानव बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है और आप भी जानते हैं जब भी आपने विश्वास किया आपके साथ धोखा ही हुआ है जहां पर आपने विश्वास नहीं किया वहाँ धोखाधड़ी से बचे हुए ठीक है यहाँ पे क्या कह रहे हैं विश्वास पूर्वक हम जीना चाहते हैं ये हमारे पे दबाव है क्या अगर विश्वास पूर्वक जीते हैं तो कहने का धोखा होता है हर दिन हर दिन धोखे में जाते हैं ठीक है ना ये बात तो अब एक बार विश्वास से संपन्न होने की राह मिल गई अब धोखे धोखेधड़ी से बच गए पहले अपने में विश्वास का संबल को टटोलने की बात है कि जीना क्यों है उसका एक निश्चित प्रयोजन तक पहुँचने की बात है और फिर वो जीना कैसे होता है उसको समझने की बात है उसके आधार पर अपने में विश्वास अपने में आचरण की निश्चितता उससे जो प्रेरणा जिसको जितनी होती होगी हो जाएगी ऐसा भी नहीं कह सकते कि आज आज के जो भ्रमित मानव सबको प्रेरणा हो जाए आज की इस मानसिकता में जुड़े हुए जितने लोगों को प्रेरणा होती है उससे अधिक उनके बच्चों को होती है यह हमने देखा सर्वाधिक सबसे छोटे बच्चों में होती है हमारे यहाँ जो प्रोग्रेस रेट अगर देखेंगे छोटे बच्चों में सर्वाधिक अधिक बड़ों मुझसे काम और बड़े मुझसे कम और बड़ों मुझसे काम क्यों क्योंकि तो उन्हें ज़िंदगी में धोखे खाए धोखे खाए इसलिए धोखे दिए हैं खाए कि नहीं खाए धोखे भाई ये जो नए लोग आए इनको हम जानते हैं धोखे खाए हैं धोखे दिए हैं क्योंकि जो खाओगे वो तो दोगे कहाँ से अलग से कहाँ से लाओगे कोशिश करते रहें लेकिन हुआ नहीं तो इस प्रकार से बात बन गई तो जीना क्यों इसका उत्तर कहां से लाएं? तो जीना क्यों का उत्तर लाने के लिए एक तो मनगढ़ंत ख्याल से इसलिए जियो जियो तर्क लगा के कुछ भी बना दो एक ये हुआ कि अस्तित्व में एक निश्चित प्रयोजन है है ना उसको पूरे को ठीक से समझ लेते ताकि भैया को लगे विश्वास पकड़ में आया भी कि नहीं आया कि गोल गोली घूम कर निकल गए ठीक बात है बहुत ऑब्जेक्टिवली अध्ययन करना चाहिए तो विश्वास का विकल्प एक जगह पहले यह था आपके पास कि भगवान के आधार पर आप विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा मैंने कल भी कहा आज भी कहा कि भगवान ही नहीं मिला चलो कोई बात नहीं मेरे को नहीं मिला मैं पापी रहा कोई एक आदमी तो मिले जिसको भगवान मिलाओ कोई मिलता है तो बोलता कहाँ खोजो बोले अंतर्मन में खोजो यार अंतर्मन में तो अमिताभ बच्चन भी मिलता है नहीं मिलता, है। नहीं मिलता है। अंतर्मन में खोजने का प्रमाण कहाँ प्रस्तुत करेगा आदमी खोज ले, मान लो चलो ऐसे विधि से मिलता होगा खोजने का प्रमाण कहाँ होगा कहाँ होगा भाई जोर से बोलो आचरण नहीं होगा जीने में हम प्रमाणित करेंगे कि मिलकर आए कि नहीं आए तो किसी भी चीज का प्रमाण तो जीने में होगा है ना मैं भूत से मिलकर आ गया तो अभी यहां जीना मेरा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अभी मान लो रि, रिसेंटली कोई भूत मिल गया मेरे को तो अब मैं घबराऊंगा डरूंगा जो भी आशंकित होगा वो इससे प्रमाण दिखेगा ना उसका कि क्या हो क्या हो गया क्या इसको सुबह तो अच्छा था तो मिलती रहती है ठीक है ना अब हमारे पास मंत्र आ गया ना भगाने का इस विधि से इस विधि से क्या समझ में आया तो जो कुछ भी हो रहा है अंतर मन में खोजो बाहर मन में खोजो पत्थर में खोजो हवा में खोजो दूसरे के शरीर में खोजो आत्मा में खोजो कहीं भी खोजो अपने को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन क्या उसके आधार पर विश्वासपूर्वक जीने का कोई प्रमाण हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं और नहीं हो पा रहा परम्परा उसके नहीं बन पा रही क्योंकि तर्क में ही पूरा नहीं पड़ रहा ठीक लॉजिक ही सेट नहीं हो रहे हैं अब क्या करेगा आदमी आज की पीढ़ी वो सब छोड़ छाड़ दिया भैया क्योंकि तर्क ही पूरा नहीं हो रहा है जोड़ेंगे वो दूसरा विधि आया कि पैसे से विश्वास वो भी नहीं बना कितना पैसा इकट्ठा करने के बाद अविश्वास भर जाते हो बल्कि ये देखा ज़्यादा पैसा खट, खड़ा होने के बाद तो और अविश्वास आता है है ना आज तो मैं कमा पा रहा हूँ इतना कम्पिटेटिव जमाना है इनके घर में भी नया बच्चा पैदा हुआ इसके बारे में सोचते हैं यार इतना कंपटीशन में मैं तो किसी तरीके से योगी हुई तो मासूम है इनोसेंट है ये कैसे कमाएगा तो उसके लिए और भाई बढ़ता है बच्चे के लिए और संग्रह करने जाते हैं ये विश्वास नहीं बना संग्रह यदि हो रहा है तो विश्वास का अभाव हाँ, हाँ ही है इसको प्रमाणित कर रहे हैं हम बहुत विश्वास से भरे हुए हैं और संग्रह कर रहे हैं तो क्या कैसे मान लेंगे विश्वास भरे हुए उसका प्रमाण तो जीने में हाँ माइक लाइए पीछे से माइक लीजिए जैसे ये अभी आपने बात करी तो मतलब ये भैया मेरे बारे में बता रहे थे कि जिस मेरे यहाँ पे अभी सात महीने का बेबी हुआ है और ये विचार आता भी था बीच में जब मेरी डॉटर छोटी थी उसके अंदर में कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ और मिलेगा और मान लीजिए कि जॉब करके मैं एक सर्टन पोजीशन पे पहुंचा आफ्टर सर्टन इयर्स और इसको तो आप ही इस से चालू करना पड़ेगा तो मेरे पास अगर व्यापार होता तो अच्छा होता <laughs> <laughs> और तो बस इसी इसी चीज़ को मतलब अब तो खेल समझ में आता है उस सब चीज़ से कि व्यापार और नौकरी में क्या फर्क है तो अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी थोड़ी ऐसे न वैसे गुजर जाएगी आपका क्या होगा अब आदमी ये कर दे रहा है किसी को किसी गलती से नौकरी लगेगी है ना गलती से लगती है क्योंकि डिजाइन ऐसे नहीं है सब रिडक्शन फार्मूले पे काम हो रहा है हजार लोग लाख लोग यदि कोई एंट्रेंस में बैठेंगे सैकड़ों में पास होंगे रिडक्शन थेरेपी तो बाकी सबको तो अपना अपने अपनी जिंदगी को कोर्स नहीं है किस्मत को माँ बाप को अभाव को है ना परिस्थितियों को कोसने के अलावा कुछ बचा नहीं तो कोई एक परसेंट लोग दस पर, पाँच परसेंट लोगों को आप स्क्रीन करके आईआईटी में ले जाते हो आईआईटी में जो सफलताएं हैं उसमें भी पुनः एक दो परसेंट के रेट है बाकी सब वहाँ भी कोसते हैं अपने आप हमारे एक मित्र हैं है ना और पता लगा मध्य प्रदेश में आई आई एग्ज़ाम हुई थे जब वो मतलब पाँच में उनका नाम आ गया मध्यप्रदेश मतलब सबसे ऊपर है तो बड़ा अच्छा नाम हुआ लेकिन कॉलेज मिलने के लिए वो टॉप का नहीं मिला तो अपने आप को कोसते रहते थे, थे क्या कॉलेज मिला मेरे को कोसना ख़त्म नहीं हुआ उनका फिर ये हुआ कि जिस तरह से वो करा कर के उन्होंने कर गया एमटेक तो फिर उन्होंने अच्छे नंबर वन कॉलेज से कर लिया जिस तरह और उसके बाद क्या हुआ उनके सारे जो मित्र थे वो सबको बड़ा पैकेज मिल गया वो सब अमेरिका चले गए वो इंडिया में रह गए फिर कोसना चालू हो गया कोसते रहे इस कारण से उस कारण नहीं गया उस कारण नहीं गया वो मम्मी ने ये दिया मैं फंस गया इमोशनली और है ना और उसके बाद फाइनली अमेरिका भी चले गए अभी मिले तो फिर से कोस रहे थे क्या हो गया काफी लेट पहुंचा मैं जब तक तो सब चिड़िया चुग गई खेत वो टाइम ही चला गया जिसमें पैसा बनाने का टाइम था टाइम तो ही चला गया फिर इंडिया में आ गए बड़े मजे के बाद इंडिया में आए बड़े शान से सोचे कि मैंने तो एक विले खरीद लिया ये कर लिया वो कर लिया है ना और उनका ही क्लास का एक बच्चा था मतलब क्लासमेट था और वो पढ़ने में ऐसे ही था अब ये सब कर लिया तो बताए किसको तो उसी को तो, तो बताएंगे ना जो साथ में थे जहाँ से हम चले थे तो उसको बताने के हिसाब से उसके घर गए और मजे के बाद ये घटी कि उसने क्या करा बीच में कुछ व्यापार कर लिया व्यापार करने के बाद भैया वो जब ये पहुँचे उसके यहाँ तो आए तो डिप्रेशन में, में को, क्या हो गया यार बोले कुछ नहीं क्या हुआ क्या यार ये लड़के ने इतने पैसे बना ले इतना तो मैं सोच भी नहीं सकता तो मैं तो वहां जाके फिर फंस गया पूरा बोले इटालियन मार्बल के घर बनाया अब उसने कोई पता नहीं क्या किया धुप्पल में उसका कोई धंधा चल गया कोई टेलीकॉम की कंपनी खोल ली और वो भी नब्बे करोड़ में बेच दी इंदौर में ही नब्बे करोड़ में बेच के कोई कॉलोनी काट दी कॉलोनी काट के वो सौ करोड़ कर लिया उसमें तो बनाया गया अब इसको समझ में आ रहा कि मैंने गलती क्या कर दी क्या करे आदमी है कौ सी रहा भैया तरप्ती नहीं है क्योंकि उपयोगिता नहीं है, प्रमाणित हो रही है, है ना कैलिफोर्निया में आप बढ़िया कौन सी स्ट्रीट में रह रहे हो जहां सब हॉलीवुड के रहे, रहे हो अब वहां तो कोई पूछेगा नहीं ना आपको काले कौन पूछेगा का? याद वापस यही आ रही इंदौर में जो सहपाटी थी उन्हीं को बताना पड़ रहा है व्हाट्सएप में फोटो भेजना पड़ रहा था मेरा तेरे को क्या लेना उसको क्या लेते तेरे घर से यार तुम अपना खुश रहो चलो खुशी रहने का तरीका तो रह दिखाओ इतना आसान नहीं है तो ये समझ में आ गया कि विश्वास का आधार रूपदबल्धन नहीं है इतना ही समझ में आ जाए तो ये शिविर सफल है ये विकल्प इसका बन जाए आपको कि रूपदबल धन से ईश्वर से अच्छी बातों से हम विश्वासपूर्वक जीने की जगह में खड़े नहीं हो सकते हैं है ना अच्छी भाषाओं से भी चलता है ठीक है ना शादी के पहले किसी ने बोला कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा सुन के अच्छा लगता है बुरा लगता है क्यों अच्छा लगता है कि कुछ विश्वास का तैयार होता है कि चलो कुछ होगा अभी तक जो नहीं हुआ हो, हो जाएगा शायद थोड़े दिन बाद पता लगा कि वो तो ध्यान पाने के लिए ध्यान देने का ड्रामा था ध्यान पाने के लिए ध्यान देने का ड्रामा था अब दिक्कत में आ गए अब शब्द काम नहीं करते जब पहली बार किसी ने किसी को आई लव यू बोल दिया क्या बोल दिया ईलू आई लव यू अभी तक याद है इलू है ना तो <laughs> अब बताइए इस धरती पर कभी भी मानवीय परंपरा में इससे बेहतरीन शब्द क्या होता है भाषा क्या होती है अगर इसको प्योरिटी के साथ देखेंगे तो इसमें इससे इससे बेहतरीन क्या होती है एक आदमी एक आदमी को प्रेम के साथ जीना मतलब एक अन्यता के भाव में जीना अल्टीमेट चीज़ है ना तो बोलने वाले को भी लगता है कि बोल दिया और सुनने वाले को भी लगता है कि आप सुन लिया ये सुनने के लिए तरस रहे थे बोलने वाले का दिल धड़क गया उसने भी अपना जोर लगा दिया सुनने वाले के भी गाल लाल हो गए पूरा एकदम ब्लड सर्कुलेशन हाई हो गया इतना अच्छा सब हुआ अब चले इस विश्वास के सारे थोड़े देर में पता लगा आई लव्यू के शब्द की कोई सेंस ही नहीं रह गया अब बोलने से वो फर्क नहीं पड़ता जो पहले पड़ता था अब बोलते रहे दिन भर आई लव्यू आई लव्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है अब भाषा कम पड़ गई क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग किया उसके साथ उसके आचरण को नहीं बनाकर रखा तो भाषा की ताकत खत्म भाषा में कोई ताकत नहीं महाराज ताकत उसके अर्थ में है और अर्थ कहाँ पर है हवा में लटका हुआ नहीं है अर्थ और अर्थ आपके और मेरे बीच में हवा में नहीं है अर्थ के स्वरूप में आचरण ही उसका वस्तु बनता है इस प्रकार से अब क्या हो गया वो भाषा अर्थविहीन हो गई आचरण विहीन हो गई, अब कुछ चलता नहीं है फिर हमको क्या करना पड़ता है ऐसा विश्वास का भाव क्या करना पड़ता है आई रियली लव यू ओह फिर सामने को लगता है चलो कुछ तो वहा सामने वाला तो फिर से विश्वास डलना चाहता है ज्यादा तर्क नहीं लगाता वो अगर बहुत तार्किक हो जाए तो पूछ सकता है पिछली बार का अनरियल था क्या फिर लड़ाई शुरू हो सकती है है ना आज रियल है तो पिछली बार क्या था ना लेकिन आज मैं उसमें नहीं जाना चाहता है वो फिर से विश्वास को ट चाहता है थोड़े दिन ये भी चलता है बाद में ये भी खत्म हो जाता है फिर आप शब्द बढ़ाते जाते हो चलता रहता तो ठीक ही रहता है आप शब्द बढ़ाते जाते हो क्या करते जाते हो शब्दों की अपने अर्थ अहमियत धीरे धीरे खोते जाते हो उसके मूल में अपने आचरण पर ही भरोसा खोते जाते हो अब उसके बाद कोई शब्द नहीं चलेंगे महाराज बोलोगे तो पिटाओगे अब इसके बाद इसमें ऐड करना पड़ता है बचाने के लिए इज्जत बचाने के लिए अब गिफ्ट लगाओ फिर गिफ्ट तो पकड़ में आता है सामने वालों क्या पकड़ में आता है गिफ्ट तो पकड़ में आ गया अब उसके बाद जितना महंगा गिफ्ट उतना महँगा एक बार जो गिफ्ट, वो वो गिफ्ट आया वो का वही गिफ्ट दोबारा आया चलेगा दीदी कुछ सेंस ही नहीं पगला यार एक बार लाया था वही वही वही साड़ी अब उसके एक वैरायटी वैरायटी चाहिए या कॉस्टिंग महंगा चाहिए वैरायटी वैरायटी कुछ नहीं होता है महंगा होना चाहिए क्योंकि अब अब अब जिंदगी में उपयोगिता नहीं दिख रही है तो सामान की कीमत ही हमारी उपयोगिता है है ना सामान्य विश्वास का आधार है उसकी कीमत हमारी उपयोगिता बन गई कहां फंस गया देखिए आदमी अब तमाम उम्र गिफ्ट गिफ्ट करते करते करते आदमी को अपने में अपने पत्नी के साथ पति के साथ प्रेम दिखाने के लिए बोइंग जेट जैसा विमान गिफ्ट करना पड़ता है ये रिश्तों के खोखलापन को दिखाता है या रिश्तों की ताकत को दिखाता है ताजमहल बनाना पड़ता है ये रिश्तों की ताकत है या खोखलापन है हाँ या ना खोखलापन है और उसको हम मिरेकल बोलते हैं वंडर बोलते ना हमारी परंपरा में यही है जितना गड़बड़ करो वही वंडर है जितना गड़बड़ करो उतना वंडर सरप्राइज सब कुछ ही है एक हमारी दीदी है ना वो हमेशा अपने पति से नाराज मैंने कहा क्या हो गया अरे बहुत बोर आदमी है भैया क्या बोर आदमी क्या हो गया ऐसा क्या कर दिया अरे आप समझते हो बहुत ही बोर आदमी है तो। एक जिंदगी में कुछ यू नो दैट समथिंग अब कुछ क्या चाहिए वो तो भाषा ही नहीं है ना तो क्या करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुछ कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए you know, some, some, some surprise होना चाहिए। मैंने कहा देखो दीदी ज्यादा आपने सरप्राइज किया ना तो एक दिन आपको सरप्राइज कर देगा आप खुद ही सरप्राइज की उम्मीद करो सरप्राइज का कर मतलब क्या होता है जिससे जो अपेक्षित नहीं है यदि वो कर दे तो सरप्राइज तो ले आएगा दूसरी <laughs> एकदम बड़ा सरप्राइज आएगा, सर पर बढ़ेगा प्राइज से आ तो भैया सरप्राइजेस में अपने को नहीं जीना है विश्वास क्या है विकल्प है देखिए तुरंत आप विकल्प जैसे देखते जाना चार्ट बनाते जाना नहीं तो कहीं कहीं बातें चली जाएंगी विकल्प क्या है जिससे जो अपेक्षित है वो हो जाए यह विश्वास क्या ठीक हो तो सही कहीं जगह एक जगह सामने वाले को पता तो चले कि क्या चाहते हो जिससे जो अपेक्षित है ये माइक से अपेक्षित है कि आवाज वहाँ तक पहुंचाए स्पीकर इस तक इससे अपेक्षित है कि आप तक कान तक पहुँचे कान से अपेक्षित है कि ध्वनि आप तक पहुँचे आपसे अपेक्षित है इसको समझो परिवार वाले ना आपको इसलिए नहीं भेजता कि समझो हाँ आकर घर चले जाओ है ना ये भी अपेक्षित है कि जो समझ गया उसको जियो और जीने से ये भी अपेक्षित है कि उसकी कोई शिक्षा हो व्यवस्था हो परंपरा बने है ना ये सारा अपेक्षा है ऐसा है कि नहीं तो अगर ये हमको समझ में आ जाए निश्चित आचरण निश्चित आचरण निश्चित व्यवहार है निश्चित कार्य है और उसके मूल में निश्चित विचार है विचार में स्पष्टता विचार में स्पष्टता विचार के अनुकूल अनुरूप व्यवहार की स्पष्टता और व्यवहार और इसके अनुकूल अनुसार कार्य की स्पष्टता इस प्रकार से दायित्व करते हुए को ठीक से पहचान जाना उनको ठीक से निभाने की योग्यता आ जाना और निभाना इस ईश्वर को पाने के लिए नहीं रूप पथ बल धाने के पाने के लिए नहीं विश्वास पूर्वक जी सके है ना ऐसे विश्वासपूर्वक जीने की सफलता हो जाए योग्यता आ जाए उसके लिए ये सब चीज़ों को पहचानने की बात है एंड टू एंड कनेक्टिविटी को ठीक से समझें है ना क्या कहाँ तक हम ये पहुँचना चाहते हैं और उसके लिए क्या करेंगे क्या कार्यक्रम है है ना इस पर अभी और धीरे धीरे आगे हम लोग को बात करनी है तो मानव में अगर श्रेष्ठताओं की हम बात करें तो पहला मुद्दा है संजय भैया स्वयं में विश्वास ये बात समझ में आया इस विश्वास का अर्जन कहाँ से अध्ययन पूर्वक है अध्ययन किसका होना है अस्तित्व में मानव का अध्ययन है ना अस्तित्व में मानव का अध्ययन करने के तो कर प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं उनका रूप है, गुण है, है, धर्म है। में का रूप गुण स्वभाव धर्म है और रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ भ्रमित मानव जागृत मानव दोनों तरह के मानव को हम समझ पा रहे हैं समझ पाना ही अध्ययन है और जब अध्ययन होता है तो समझ में आने से कोई एक बौद्धिक रूप से हमारे को उत्तर मिला उसका नाम हो गया जीना क्यों जीना कैसे इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो यह मेरे लिए है कि मेरा अध्ययन हुआ और मेरे को यह उत्तर मिला आपके लिए अध्ययन पूर्वक ही उत्तर तक पहुंचने के बाद उत्तर को सीधा स्वीकार करने से उत्तर हो गया ऐसा नहीं है पुनः वहीं पहुंचे सामान से कोई विश्वास नहीं है भाई समझने से विश्वास है अगर सरल हुआ होगा तो समझा होगा तो ना और आपके समझ में आ गया तो सरल नहीं समझ में आया तो पुनः कठिन है ना समझ गया तो सरल और नहीं समझा तो कठिन ये समझ गया ना बात इस विधि से है मात्रा इसको कोई तय करने वाला नहीं है ठीक है ये बात बात ठीक समझ में आया <coughs> तो मानव और मानव जाति की अविभाज्यता तक पहुंच गए तो अध्ययन का एक भाग पूरा हुआ मानव प्रकृति का एक अंग है यहां तक हम पहुंच गए इसको देख पाए तो दूसरा भाग पूरा हुआ मानव के पास मानव जाति को देने के लिए क्या चीज होना चाहिए वो उससे संपन्न हो, संपन हो गए तो तीसरा भाग पूरा हुआ और देने के लिए वस्तु स्पष्ट हो गई देने के लिए सिर्फ पैसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं करे कि पैसा नहीं देना है लेकिन वो सिर्फ नहीं है है ना तो देने के लिए वस्तु क्या है वो देने की योग्यता आ जाए एक उम्र तक लेने का कार्यक्रम एक उम्र के बाद देने का कार्यक्रम तो लेना पूरा हो जाएगा मतलब समझना पूरा हो गया देना पूरा हो जाएगा मतलब इस परंपरा से जो कुछ हमने लिया समझा अब इस परंपरा को समृद्ध करते हैं बना रखते हैं अगर ठीक बनी हुई तो बना रखना यह हमारा जिम्मेदारी हुआ और उसको अपग्रेड करते रहना इस विधि से अब ये देने तक के कार्यक्रम के लिए लेने की बात है। जब भी आप लेने के लिए अध्ययन करने जाते हो वो पूरा पढ़ेगा ही नहीं क्योंकि मानव में दोनों चीज़ें हैं परावर्तन भी प्रत्यावर्तन भी मतलब लेन देन दोनों की चीज़ हो रही है ना डीलिंग तो तब पूरी हो रही इस परम्परा में से शिक्षा व्यवस्था में हमने कुछ लिया उसको प्रमाणित किया और उसी शिक्षा व्यवस्था में उसको हैंडओवर किया हम बना के उसको मजबूत करते हैं इस प्रकार से ये परंपरा में मानव की पहचान होना और आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मानव समाज में मानव जाति में जो कुछ था उसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं कुछ ऐसी जो हम स्वीकार कर पाए और कुछ ऐसी जो हमको स्वीकार नहीं हो रही है जो स्वीकार करने लायक है उसको स्वीकार करके उसको बना के रखना ये पुनः देने का कार्यक्रम और जो स्वीकार होने लायक नहीं है उनको इस प्रकार से उसको अपग्रेड कर देना है कि जो स्वीकार करने लायक हो जाए ये भी देने का कार्यक्रम इस विधि से इस विधि से यदि हम चलते हैं तब तो बहुत ठीक से हमारा रिदम बना रहता है नहीं तो स्लिप होने का बहुत सिंपल रास्ता है क्या स्लिप होने गए अभी तो मैं पत्नी के साथ संबंध ठीक कर रहा हूँ ऐसा कुछ होता नहीं है अभी पहले बच्चों के साथ ठीक कर लूँ पहले परिवार में ठीक हो बहुत सारे जीवन विद्या के लोगों से मिलता हूँ तो वो सभी एक भाषा में बात करते नजर आते हैं परिवार में जी रहा हूँ साहब अभी ऐसा कोई चीज होता नहीं है आप परिवार में नहीं जी रहे होते हो उस भाषा में बात करूँगा परिवार नहीं आप प्रकृति में भी जी रहे हो आप समाज में भी जी रहे हो आप दूसरे मानव के साथ भी हो आप अपने साथ भी हो ये सब एक साथ हो रहा है ये जो आइसोलेशन का जो हमारे अंदर बना है इससे इससे बाहर आना ही विकल्प शिविर का एक मुख्य टारगेट है कि हमको अब जो कुछ भी है समग्रता के साथ देखने की बात तो विश्वास क्या चीज़ हुआ मुझे अपने साथ ये पता लग जाए कि जीना क्यों है जीना कैसे है ये पहला आधार बना जीने का स्वरूप दो जगह है पहले स्वयं में अपने में ये बन रहा है उसी समय मानव के साथ बन रहा है तो मानव के साथ जीने में संबंध पूर्वक जीने का मतलब क्या है ये संबंध क्यों है और ये संबंध क्या है कैसे इसको तो निभा जाता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको समझ पाए ठीक इसी समय पर प्रकृति के साथ भी हम जी रहे हैं तो प्रकृति के साथ भी हमारा संबंध क्या है क्यों है कैसे है इसको ठीक से कैसे जीते हैं ये समझ में आने की बात है, है ना इन सारी चीज़ों के साथ मिलकर ये चीज़ों को ठीक से समझना है ठीक है तो विकल्प में यह विकल्प हमारे में स्थापित हो गया कि विश्वास का केवल और केवल आधार जो है वो समाधान के साथ है समझ के साथ है और समाधान के स्वरूप में जीने जाते हैं तो आचरण बनता है उसकी निरंतरता बनती है निश्चितता बनती है उससे जो है शिक्षा व्यवस्था का स्रोत बनते हैं तो देने का वस्तु क्या हुआ समाधान के साथ यदि देने की कोई चीज है तो क्या चीज है मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था का कार्यक्रम है ना समाधान भागीदारी शिक्षा और व्यवस्था भागीदारी शिक्षा और व्यवस्था में भागीदारी अगर बन निकल गई तो कार्यक्रम कहीं और पहुंच रहा है ना अभी तक हम कार्यक्रम कुछ और मान रहे थे तो शिक्षा और व्यवस्था में भागीदारी अगर कार्यक्रम निकल गया का देने का चीज ये समझदारी है समझदारी का विधि है शिक्षा और व्यवस्था विधि से अब ये दोनों अविभाज्य अविभाज्य व्यवस्था के बिना शिक्षा होती नहीं और शिक्षा के बिना व्यवस्था बनती नहीं फिर फंस गया ये क्या करें आप ये दोनों अविभाज्य शिक्षा के बिना व्यवस्था नहीं और व्यवस्था विहीन कोई शिक्षा को हम पहचान नहीं पाएंगे तब ये बात निकली कि पूरे दोनों के साथ एक साथ ही काम करना पड़ेगा रिपीट कर देते हैं अभी इसको अभी तो बताया खाली अब आप चर्चा चालू होगी ठीक एक एक एक फ्रेंड खुल गया उस पर डिस्कशन करें थोड़ा है ना तो विश्वासपूर्वक जीने की शिक्षा और विश्वासपूर्वक जीने की व्यवस्था ये बना इसका मतलब ये साफ़ हो गया अगर व्यवस्था के ढांचे को हम देख रहे हैं जिस प्रकार का के व्यवस्था के ढांचे हैं थोड़ा क्लीन कर दूं बोर्ड को अभी ये पेंडिंग है थोड़ा सा इसको बताना है शिक्षा के बिना व्यवस्था की कल्पना करना संभव है क्या नहीं है व्यवस्था विहीन शिक्षा की कल्पना करना संभव है क्या नहीं है ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं हम सोचते हैं बहुत समय तक कि हम पहले शिक्षा काम करेंगे उससे व्यवस्था खड़ी होगी वो पूरी नहीं होती दीदी और हम सोचते हैं पहले व्यवस्था काम करेंगे फिर बाद में शिक्षा होगी वो भी पूरी नहीं होती है तब क्या किया जाए तब से वापस स्रोत वहीं से आता है समाधान और समाधान के स्वरूप में आचरण देखिए नहीं तो कितना संकट नहीं वो तो तो देखो है ना हमारी दीदी की टेंशन हो गया एकदम तो ऐसा हम्म हाँ हा, हा, समझ गया तो शिक्षा और व्यवस्था ही देने की चीज है और शिक्षा और व्यवस्था अन्य आश्रित है व्यवस्था विहीन शिक्षा नहीं हो सकती और शिक्षा विहीन व्यवस्था नहीं है तो समाधान पूर्वक ये जो आचरण बना इसमें ताकत आ गया क्या ताकत आ गया दोनों काम का ताकत आ गया कि शिक्षा भी करने का ताकत आ गया और व्यवस्था भी दोनों एक साथ चालू हो रहे हैं दोनों एक साथ ही चालू हो रहे हैं है ना जैसे एक उदाहरण लेते हैं आप कितना ही अच्छी बातों को कॉलेज के किसी बच्चे को पढ़ाते रहिए पांच साल का कोर्स चालू करा दीजिए अब उसको एक तरफ ये दिख रहा है कि बात तो ठीक ही है लेकिन अभी लेकिन छूट नहीं रहा पीछे लेकिन ये बात करके मेरा घर कैसे चलेगा मेरा शादी होगा कि नहीं होगा मेरे को कोई इज्जत करेगा कि नहीं करेगा अभी तो बना हुआ है क्योंकि व्यवस्था में उसका कोई सपोर्ट नहीं है कोई सपोर्ट नहीं ये पढ़ के आप क्या करने वाले हो वहाँ तो डिज़ाइन ही नहीं कुछ अगर आपको लौट के वापस इसी डिज़ाइन में जीना है इसके करने के बाद तो क्या निकल गया आपको नौकरी करना है या व्यापार करना है नौकरी व्यापार कौन कौन करते हैं ये भी समझ लो जिसके पास पहले से धन है वो व्यापार की सोचता है फिर पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं है उसको फिर वो ज्ञान उसको आई गया क्योंकि पढ़ाई ज्ञान के लिए की जाती ना ऐसा सुन रखा है तो जिसके पास पैसे पहले से आ गया ज्ञानी तो पहले से हो ही गया है मात्र डिग्री लोग समाज में बताने के लिए जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा अच्छा लग मन लगा कर पढ़ाई करो बच्चे माँ बाप बोलते रहते हैं घर में कौन से माँ बाप बोलते रहते हैं इसके बाद पैसे नहीं हैं तो बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है कि अच्छा मन लगा कर पढ़ाई करो जिस भी बच्चों को बचपन में दिख जाता है कि सारा संकट तो पैसे के अभाव में है वो उस दिन से पढ़ना शुरू कर देता है फिर आप बोलते मेरा बेटा जीनियस है जीनियस वीनस कुछ नहीं है उसका अभाव दिख गया है और एकमात्र रास्ता दिख गया है कि इसी विधि से अभी हो सकता है लालच उसमें आ गया तो वो पढ़ने लग जाता तेजी से हो सकता है इससे कोई लोग सहमत नहीं हो है ना ज्यादातर बात हो रही है नाइन्टी नाइन को छोड़ देते हैं। तब क्या निकल गया इस विधि से चलेगा इस विधि चलने के बाद यह आदमी यह सब पढ़ के करेगा क्या ये तार के सोचता रहता है कि ये सब पढ़ तो लिया करूं क्या अब इसका कम बेतार सही है कि नहीं एक बात दूसरी ओर थोड़ी सी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से ये बात खुल के आपको समझ में आएगी मान लीजिए एक संस्थान हमने खोल दिया और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि शिक्षा कार्यक्रम हो रहा है और शिक्षा काम शुरू हो गया ठीक आप बच्चों को अधिकतम क्या कर पाते हो शिक्षा क्या चीज़ है व्यवस्था क्या चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं बच्चों को आप शिक्षा विधि से कोई भाषा देते हो क्या देते हो पहला काम भाषा भाषा सुन उसको ठीक ही लगता है सब भाषा ठीक लगती है यदि आप प्यार से बता रहे हो तो लेकिन भाषा का मीनिंग कहाँ ढूंढता है उसका मीनिंग कहाँ होता है आचरण में तब क्या निकल गया भाषा और आचरण ये दोनों में यदि एक रूपता है तो कोई समझ विकसित हुई इसी का नाम शिक्षा है अगर मान लीजिए एक एक्स वाई जेड कुछ भी भाषा हो सकती है जैसे हम सम्मान करें उसको हम ए भी कह सकते हैं कल को सम्मान शब्द का नाम बदल दो, अपमान लिख देते हैं, अपमान और उसमें अर्थ क्या है आचरण कुछ है है ना वो आचरण मानो को स्वीकार है तो वो कल को अपमान हो जाएगा आई आई आपका बहुत आप यहाँ आके आपने उनको बहुत अपमानित किया बा बैठी है वो अब शब्द से मतलब नहीं है उसका उसका मतलब आचरण से है ना बच्चे करते रहते हैं ये सब बातें है ना उनको आचरण पकड़ में नहीं आया तो करते रहते तो क्या निकल गया आप एक भाषा को शिक्षा मानते हो वो पर्याप्त नहीं है आचरण के स्वरूप में ये जुड़ने की बात बनती बच्चा तो जोड़ता रहता है आप में वो जुड़ा नहीं है क्या उसके स्वरूप में ये आचरण नहीं है बच्चा फिर भी जोड़ता रहता है भाषा अच्छी और आचरण जैसा देखा उसी के साथ जोड़ लिया तो उठपटांग चीजों को भी समझ मान के चल देता है अगर भाषा सही हुई आचरण सही हुआ उसी के अनुसार हुआ तब एक रूपता कहलाई एक रूपता कहलाने के बाद ही वो समझ बनी वो शिक्षा बनी और जहां पर भाषा और आचरण एक साथ बराबर में रहते हैं उसी का नाम व्यवस्था है उदाहरण के लिए लेते हैं ये तो फार्मूला हो गया सिद्धांत प्रैक्टिकल उदाहरण देखते क्या चीज होता है हाँ ठीक। अब शिक्षा का जाएगा। हाँ। और दोनों इंटर रिलेटेड है हाँ। अब मेरे पास एक ऑप्शन है एक जगह से भाषा आती है व्यवस्था कहीं और जारी है अब कहीं और है वहाँ पे भाषा और व्यवस्था है ही अब वो वो कंफ्यूजन होता है फिर वो यहाँ से वहाँ चाहत से नहीं जुड़ रही तो मगर सेम है। सेम है। उस हमें और दूसरी तरफ भाषा है और व्यवस्था है ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं अभी है भी वो हमने वो भी नहीं देखा क्या हो गया वापस फार्मूला नंबर फोर्टी फोर लगाओ कौन से फॉर्मूला चले जाओ चाहत कामना वो वहा हाँ। वो, वो भॉब अभी, अभी मान लो एक सिम भैया थोड़ा सा मैं वो चार्ट देखना मुझे अभी जैसे अब मैं कोई तर्क करता हूँ ठीक आपने कहा था की अनुकरण अगर कर पाते हैं तो कोई गलती नहीं होती है ऐसा कहता। अब मान लीजिए कोई तर्क करता है जी ठीक तर्क में मतलब क्यों कैसे और क्या का क्वेश्चन वो उठाता है ठीक अब उसको जो वो तो खुद ही इतना डेवलप्ड नहीं है ना कि वो तभी वो तर्क कर रहा है अभी उस वो खुद ही इतना समझ नहीं पाया इसलिए वो तर्क कर रहा है सामने से कोई जवाब आता है क्यूँ क्या कैसे का क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं है तो हो सकता है उसने वो जवाब एक्सेप्ट कर लिया हो अब यहाँ पे अनुकरण करते हुए अब तो गलती हो गई धोखा तो किसने किया ये उस बताने तो वाले ने धोखा किया धोखा मतलब उसको भी लग रहा था हम ठीक बता रहे हैं आपको भी लगा उस समय ठीक है है ना अधूरा बन था तो हो गया धोखा उसको उसको प्रिवेंट कैसे करें प्रिवेंट ऐसे करेंगे ठीक से तर्क लगा लो ठीक से अपने चाहना को पहचान लो ऐसा हुआ क्योंकि तो मतलब ठीक का हमारे पास अभी कोई पैमाना नहीं हुआ पैमाना दे रहे हैं आपको आप पहले पैमाने से वेरीफाई हो जाओ कि इस पैमाने पर मैं देखना चाहता हूँ कि नहीं देखना चाहता हूँ सारे पैमाने दे रहे हैं अभी विश्वास के बाद और रही आगे यहाँ पूरे पाँच पैमाने और दे रहे हैं ठीक है उन सारे पाँच पैमानों को देख लो उसको ठीक से समझ लो उनसे आप संपन्न होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ ये अगर मेरी कामना है तो फुटबॉल खेलने वाले के पास जाऊँ कि कबड्डी खेलने वाले के पास जाऊँ फुटबॉल के पास अब यह हो सकता है कि कबड्डी खेलने वाला भी बोला था मैं फुटबॉल ही खेल रहा हूँ तो बेचारा कन्फ्यूजन हो सकता है तो अब आप अपने में तो अपनी पहचान करो है ना ऐसा हो सकता है या हो सकता है कि हमारे को ये फुटबॉल कबड्डी में अंतर समझ में नहीं आ रहा है है ना तो ये इसको तो दूर किया जा सकता है स्वयं में इसका निरीक्षण परीक्षण करने से हम इससे बाहर आराम से आ सकते हैं आँख में उजाला ले चलने की जरूरत है अंधेरे में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है ना ये बात तो जिस भाषा से जो कामनाएं व्यक्त हो रही हैं जो कामनाओं के लिए जो भाषाओं को प्रयोग किया गया है उसके स्वरूप में आचरण का क्या क्या स्वरूप बनता है उसका अध्ययन किया जा सकता है शिक्षा का इतना महत्व है उसका अध्ययन किया जा सकता है और अध्ययन पूर्वक वो आचरण तक पहुँचा सकता है जब आचरण तक पहुँच गए तो समझ हो गया आचरण तक नहीं पहुँचे तो हम अंधेरे में कि यार क्या होने वाला फाइनली इसका जैसे एक छोटा उदाहरण लेते हैं उससे आपको चीज़ें और स्पष्ट होंगी हमारी ख्याति आई गई हैं <laughs> आपकी अनुमति हो तो मैं तो सोचा कहती दीदी ने चिपका दो लेकिन आई गई वो है ना आज से तीन साल पहले जो है दीदी ने हमारे एक विद्यालय शुरू किया हमारी ग्रोथ ही हो रही है उससे हम सब आगे बढ़ रहे हैं तीन साल चार साल हो गया होगा चार साल हो गया मैं कहीं शिविर लेने गया दीदी ने बोला भैया मेरे मन में स्कूल चलाना शुरू हो गया हमने कहा करो बहुत लंबा काम है हमने का बोले ठीक शुरू किया मैं आया तो यहाँ बड़ा उत्साह बना बच्चे भी खूब दीदी खूब पढ़ा रही है ना और सब जो, जो हमारे और आगे के भाई है उन्होंने भी पहले से स्कूल चालू किया हुआ है ना रायपुर में जो सब हमारे अग्रज जी हैं उनकी किताबें कंटेंट फंटेंट सब लाल हुआ के पढ़ाना शुरू हो गया जी मैं देखा तो एकदम बढ़िया एनर्जी सब में बनी हुई है ठीक पहला पाठ पढ़ाया गया आश अम्मा क्या पढ़ा गया वो कहा किताब आपने पढ़ी होगी ना अम्मा ये करती अम्मा वो करती बढ़िया बढ़िया बच्चे भी सब गाने लगे बड़ा अच्छा लगा ना कि बच्चों में तो कितनी जल्दी आता है सर ऐसे ही मैंने कैजुअली देखा कि इनको क्या समझ में देखते हैं एक बेटियाँ है हमारे यहाँ बेबूई मैंने उसको बुलाया इधर आ ना तीन चार महीने इनका स्कूल चल गया उसके बाद आराम से तो मैंने उसको बोला कि अम्मा की कहानी पढ़ ले बोले हाँ अम्मा क्या करती है अम्मा नलाती है प्यार से झुलाती है खाना खिलाती है ये करती है, वो करती है बढ़िया मैंने बताया बता बेटा अम्मा रहती कहाँ हैं तो उसने सोचा बोले गाँव में रहती है पेयर की जमीन मैं कहती थी सुनो इधर आओ इसके अम्मा तो गाँव में रहती है आपके तो पूरा अम्मा का पाठ हो गया है ना आपने एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे पूरा अम्मा का पार्ट हो गया उसके गाँव माँ गाँव में रहती है अभी अम्मा कौन है अब फिर मैं सोचने का कि कौन सी अम्मा देख ली इसने तो एक जगह भाषा का पाठ हो रहा है आचरण में क्या हो रहा है कि अम्मा आती है जो कभी कभी हमको खेत में नींद नूंदने काम पड़ता है तो कोई बुजुर्ग महिला है वो आती है उसको सब लोग अम्मा अम्मा बुलाते हैं वहां से उसने मिला दिया खट से भाषा और आचरण को खुद ढूंढने गई अच्छा उसकी मम्मी तो इतने प्यार से निलाती धुलाती खिलाती पिलाती कुछ नहीं है मैं क्या सुनो आप इसकी असली मो अम्मा इधर आओ जो कुछ भी इसने कहा गया वो तो तुम करती नहीं हो तो तुम्हारी पहचान कहाँ से हो जाएगी तुम तो अब इधर तो क्या काय को पहचानेगी है ना अब ये ये विसंगति होगी अब अब व्यवस्था का मतलब क्या हो आप और हम सब लोग मिलकर यदि जिन जी, जिन पाठों की हम बात कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसके स्वरूप में यदि हम जीते नहीं है बच्चे को क्या समझ में आएगा वो तो कहीं का कहीं चिपका लेगा ना ढूंढ रहा है वो तो है ना उसके थोड़े दिन बाद एक और घटना घटी मतलब ये तो समझ में आएगा कि ये, ये विद्यालय पर्याप्त नहीं है इसे आगे बढ़ना पड़ेगा आगे बढ़ेंगे एक और घटना घटी है ना एक गाना दीदी ने बनाया सहयोग है सहयोग आएगी दीदी कभी सुनेगी बहुत बढ़िया गाना है और बच्चे भी सब गाने लगे सारे बच्चे गा रहे हैं सही हो गए है ना मैं देखा दो बच्चे गा रहे हैं सहयोग है सही एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को दिया धक्का दीवार जा गिरा मैं बोला देखो ये सहयोग है अरे मेरे ही विद्यालय मतलब ये नहीं करें अब दिख रहा है कि हम सहयोग के शब्द तो दे रहे हैं उसका आचरण तो हम दिखा ही नहीं पा रहे बच्चा जानना चाहता है लेकिन हम हमारे डिजाइन में नहीं जीने में आप कहाँ से सहयोग लाओगे उसको क्लास में कितने पढ़ा दो आपके साथ भी वही हो रहा है देखो सहयोग का क्या मतलब होता है अच्छा थोड़ी देर पूछता दीदी क्या सहयोग का मतलब होता है हेल्प करना ना सहयोग का मतलब क्या होता है हेल्प करना होता है हाँ या ना लोग डर जाते हैं। मैं पूछता होता तो ना ये हेल्प करना होता है सहयोग का मतलब आपकी भाषा में हेल्प करना होता है आपकी भाषा का मतलब हमारी भाषा में सहयोग का मतलब कुछ और होता है ये हेल्प करना कैसा होता है कोई एक आदमी कुछ काम करा है और हमने जाके उसके काम में कोई मदद कर दी हेल्प कर दी उस प्रकार से हमने अपने में सहयोग कर दिया हमारी कॉलर थोड़ी सी ऊंची हो गई और उस प्रकार से कहाँ पहुंच गए अहंकार में हमारे एक भाई यहाँ इसी जगह में रहता है अभी है ना उसको ढूँढ लोगे आप छुपा तो कोई भी नहीं है वो आदमी सहयोग करता है कहीं चले गए ऐसे आपको क्या दिक्कत है थोड़ा सहयोग कर दिया तो अब आपसे बड़ा कौन हो गया आप तो काम कर रहे थे बर्तन माँज रहे थे ना हमने आके आपको सहयोग कर दिया तो काम करने वाला हो गया छोटा और सहयोग करने वाला हो गया तो आपकी भाषा में सहयोग से क्या मिला आपको अहंकार अहंकार हमारी भाषा में सहयोग का मतलब ही नहीं है भाषा ही अलग होगी है ना तो अब सहयोग है अब वो अर्थ कहाँ देखेगा सहयोग में आपको ही नहीं पता है सहयोग का क्या अर्थ है कहाँ हट जाता है उसको सही अर्थ कर देते हैं हमारे भाषा में सही अर्थ हाँ हट हट सहयोग का मतलब क्या है देखो मानव मानव केंद्रित केंद्रित अस्तित्व मूलक चिंतन ये भाई अच्छा बर्तन मान रहा है यार मैं देखा इतना बड़तन अच्छा बढ़िया बर्तन मानता है और मेरे को नहीं आता है अब मैं इसके साथ अनुकरण करने को तैयार हो जाता हूं इसका अनुकरण करने को तैयार हो गया इसका नाम है सहयोग करना मैं सहयोग कर रहा हूं ना मेरी जागृति के लिए मैं आपके अस्तित्व को पहचान पा रहा हूं और योग को पहचान पा रहा हूं और आपसे कुछ मुझे सीखना है उसके लिए अपने आप को उस प्रकार से प्रस्तुत कर पा रहा हूं कि जिससे मैं सीख सकू उसका नाम हो गया सहयोग है ना नहीं तो क्या हो गया उल्टा पुलटा हो रहा है सहयोग करके तो हम ऐसा नहीं, नहीं कर रहे जैसे जैसे तारीफ करना देखो तारीफ़ होना जैसे इतना बड़ा छलावा है एक हमारे मित्र हैं उनकी पत्नी दोनों अंग्रेजी में ज़्यादा बात करते हैं ना और एक दिन आए एक दिन आने के बाद ये हुआ कि वर्षा जो है वो कभी ठंड में बढ़िया मम्मी के सीखे हुए पराठे बनाती एकदम स्टफ्ट सब्जी वब्जी वाले खाए यू नो एक्सीलेंट ऐसा मारबुलस क्या पराठे तुम बना देते हो एक बार हो गया खा के घर चले गए कोई बात नहीं भाई दोबारा वही बात वाह एक्सीलेंट क्या बात है खाए घर चले गए तीसरी चौथी बार जब कहते चाला के लिए करते पराठा खाओ खा अपने घर जाओ यार देखिए यदि कोई आपको श्रेष्ठता दिखती है तो उसमें सहयोग बनता है उसका मतलब ये हुआ कि यार मुझे भी सीखना है इतना अच्छा पराठा कैसे बनता है ना अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है कितना बड़ा फ्रॉड हम कर वाह बढ़िया आप कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं कितना अच्छा काम आप कर रहे ये फ्रॉड है इससे अच्छा सुंदरतम फ्रॉड कोई हो नहीं सकता है और आप ये करते रहते हो या नहीं करते रहते हो किसी की तारीफ करके आपने कोई कॉफ़ी भी नहीं वाह वाह वा, क्या कॉफ़ी बनाते हो ये करके हम क्या कर रहे हैं ये फ्रॉडगिरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे दोबारा कॉफी मिल जाए ये फ्रॉड है कि नहीं क्षिप्रा दीदी फ्रॉड है कि नहीं तो ये समझ में आना चाहिए यदि हम कोई किसी चीज़ को अप्रीशिएट कर पा रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि यार मुझे भी सीखना है है ना? अगर मैं अपने आप को उस प्रकार से प्रस्तुत कर पाऊँ कि ये बात इतनी अच्छी है संजय भैया में इनमें अच्छा, इन में ये अच्छा, इनमें और उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ मतलब ये हुआ कि मैं सहयोग के लिए तैयार होता हूँ मतलब मैं उस प्रकार से प्रस्तुत होता हूँ कि आपका अनुकरण करके उसको सीख जाऊं हमारी भाषा में ये है तो आपके सहयोग की विकल्प हमारे पास सहयोग के रूप में ये है आप देख लीजिए किसमें से मानवीयता उदय होती है और किसमें से फ्रॉडगिरी होकर आप मानवीयता की ओर जाते हैं फिर धीरे भाषाओं का मतलब खत्म हो जाता है उसको पता रहता है बेकूफ़ बनाने के लिए बातें हैं हम तारीफ इसलिए करते हैं कि आप हमारी तारीफ करो है ना यह सीखे हम ये टैक्टिस सीख अब इस प्रकार के यदि हम जीते हैं पूरे परंपरा परिवारों में स्कूल में तो वो बच्चे में कहाँ से आ जाएगा सहयोग की प्रवृत्ति तो सहयोग के नहीं गाना नहीं वो नहीं हो तो गाना ही है और उसके साथ ऐसा जीना भी जरूरी है तो जिस बात को हम कह रहे हैं उस बात को जीने अगर लगे इसका नाम व्यवस्था है और जीने और बात करने के आधार पर फिर बात करते हैं तो उसका नाम शिक्षा है इस प्रकार से ये अनुवास जो सर्किट है इसको हम पूरा कर लेते हैं भे एक एक प्रॉब्लम और हाँ बिल्कुल सारी प्रॉब्लम दूर कर ले भाई क्या नाम है यतीन यतीन यत्न करो जरा जम के अभी अभी आप कह रहे हो कि सहयोग का मतलब है कि आपको जो आता है वो मैं अगर वो आप अच्छे से कर रहे हो उसको जज किया और फिर मैं उसको सीख रहा हूँ जी अभी वो आपकी व्यवस्था में तो चल जाएगा वो अला डेफिनेशन टिक जाएगी क्योंकि उससे लेकिन अब वो अपनी मैं जहाँ पे जाऊँगा ऐसा हुआ भी है मेरे साथ तो और वहाँ पे उससे मैंने कुछ सीखा और उससे बेहतर अगर मैं करने लग गया तो वहाँ तो वो कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आती है और वो सामने से कुछ और ही रिएक्शन आता है तो वो तो फिर सहयोग वहाँ पर तो बन नहीं रही ना ये डेफिनेशन नहीं टिक रही ये बहुत बढ़िया बात है इसमें दो मुद्दे हैं पहला मुद्दा आपको पहले स्पष्ट कर देते हैं आगे हम थोड़ा और विस्तार करेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी पहला मुद्दा क्या है यदि मानव विश्वासपूर्वक जीता है उसका कोई विरोध धरती पे कर नहीं सकता हम जिए बिना उसके बारे में जो कल्पना करते हैं उससे हमको लगता है कि शायद इसका विरोध हो जाएगा क्योंकि वो हर मानव की मौलिक चाहत से मैच करता है कंपटीशन के मुक्त है रूपद बल धन में विश्वास सम्मान को पाना है ना कंपिटिटिव है और वो मिलता नहीं तुलनात्मक है धरती का इस देश का छोड़िए धरती की कोई मानव का ताकत नहीं है कि सामान्य अवस्था पागल हो जाए अलग बात है सामान्य अवस्था में रहकर इस श्रेष्ठता को नकार पाए कोई मानव का ताकत नहीं पहली बात ये तो इसका मतलब क्या हुआ इस बात को सुनकर मान ले नहीं मानिए खाली इतना ध्यान में रखिए कि ये इसका ताकत क्या है वो जीने से समझ में आता है जिए बिना इसका ताकत समझ में नहीं आ एक बात दूसरी बात बनती है कोई भी आदमी कहाँ रहता है बोलते हैं हम तो हम जहाँ रहते हैं अरे आप कहाँ रहते हैं आप धरती पे ही रहते हैं आप आसमान के नीचे ही रहते हैं आप मानव ही हैं आप दूसरे मानव के साथ रहते हैं तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो यहां पर है और वहां पर नहीं है इसको भी समझ लीजिए अब तीसरी बात जो निकल के आई वो ये निकल के आई कि अभी आप में योग्यता नहीं है तो योग्यता अर्जन पे लगें या ना लगें इसको तय करिए तीसरी बात ये निकल गई तो दो बात तो रूट आउट हो गई अगर वो ठीक से रूट आउट हो गई तो बचा क्या योग्यता का अर्जन अब कार्यक्रम बन गया योग्यता का अर्जन योग्यता का अर्जन कार्यक्रम बना तो अब अब कहाँ से शुरू करेंगे मैं जहाँ रहता हूँ वहीं से शुरू करेंगे या जहाँ पर योग्यताओं का अर्जन हो सकता है वहाँ से शुरू करेंगे आप इंजीनियरिंग आपको इंजीनियर बनना होता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज घर में खोलते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आती तो माता, माता पिता टिफिन के, पे करके कर देते हैं आपको। नो मानसिकता में स्पष्टता होगी कि क्या करने जा रहा है क्यों करने जा रहा है इसकी उपयोगिता है पांच साल आठ साल दस साल के लिए लोग अमेरिका भेज कर भी खुश रहते हैं फिर वो आता नहीं तब भी खुश रहते है कि नोट छाप रहा है तो मानसिकता में किसी कारण से क्लोजनेस आ गई तो सदा सदा के लिए कोई विरोध नहीं है इसका मतलब यह निकला की यदि उपयोगिता आपको स्पष्ट होती है इस इस योग्यताओं के अर्जन करने की यदि आपको उपयोगिता स्पष्ट होती है तो डिस्टेंस इज नो मैटर और अगर आपको उपयोगिता दिख जाती है इस योग्यताओं के अर्जन करने की आप उसको कम्युनिकेट कर पाते हो घर में भी सब सहमति हो जाती है है ना ये हमने देखा ही अब आपका जीतोगे नहीं मेरे को तो योग्यता भी नहीं है और मेरे को तो अपने बाथरूम में से ही शुरू करना है आपका च्वाइस कोई ये भी नहीं कह रहे हैं कि सारी दुनिया यहीं आकर अध्ययन करेगी ये भी नहीं कह करें कि आप अपने घर में कर लोगे है ना दोनों बात हम नहीं रहे, तो ये समझ में आ जाए कि जिस प्रकार से योग्य होना होता है उस प्रकार की जगह पे आपको पहचानना ही पड़ता है चूंकि अभी ये जगह रह रहे हैं आगे चल के जगह बढ़ती चली जाएंगे तो हो सकता है अब अब अब जो भी निर्णय करना है आपको करना है ठीक उतना निर्णय कर पाओगे जितना समझ पाओगे अगर इसमें एक खूंटी ठीक कर लोगे कि चाहत क्या है और चाहत के स्वरूप में जीने का कोई मॉडल है तो हमारे लिए निर्णय करने में आसानी हो सकती है अन्यथा कहीं ना कहीं यहां वहां गलती हो सकती है, गलती हो जाएगी तो आगे ठीक कर लेंगे क्या दिक्कत है साल दो साल चार साल पाँच साल लगेगा पहचानने में गलती होगी मानव को जन्म से गलती करने का अधिकार लेके पैदा होते है। सही करने की शिक्षा सही करने का अवसर ये व्यवस्था में होता है इस प्रकार से सही करने की शिक्षा और व्यवस्था बनी रहे गलती करने का अधिकार का प्रयोग करते तो रहो क्या बनाइए तो ये हमको समझ में आ जाए इन सब के उत्तर हैं तार्किक विधि से कोई दिक्कत नहीं तो जिस प्रकार से योग्य होना है उस तरीके से चीज़ों को हमको पहचानना ही पड़ता है ठीक अनुकरण का मॉडल ये भी नहीं होता है कि है ना जितना आवश्यक होता है उतना हम जाते ही हैं समझते ही हैं चीज़ों को ले चलते ही हैं फिर एक कार्यक्रम भी बनता है ये सब ये सब मिला ये वो नहीं है अभी तक मैंने मिटाया नहीं चाहत का कार्यक्रम ये सब सुन के समझ के ये विकल्प है ये सब सुन समझ के आप वापस वही सब करने जाते हैं तो आप फिट इन ही नहीं होने वाले तो जो आप कह रहे हैं मैं तो कह रहा रहे तो बहुत अच्छा हो रहा है अगर ये सब सुन समझ के वापस आप अव्यवस्था में फिट इन हो गए इसका मतलब है यहां से हम जो खड़े हुए जो बिजली जली जो खान पीन हुई जो मेहनत हुई वो सब बेकार हो गई न्याय नहीं हुआ तो आपको तो इतना योग्य करके भेजेंगे कि आप फिट इन हो ही नहीं सकते इधर आओ नहीं करें भाई अगर आप वापस समझ के वापस अव्यवस्था में फिटिन हो गए तो इसका मतलब कम्युनिकेटिव क्या हुआ ये ठीक से समझ लीजिए आप इस ये बात को जितना सुनते चले जाएंगे आप अव्यवस्था में भागीदार नहीं हो सकते उससे दूर होते चले जाएंगे है ना ऐसा होना है या नहीं होना पहले तय कर लीजिए मैं तो पहले ही बोल देता हूँ विकल्प का मतलब है कि विचार बदलेगा खाना कपड़ा लता जगह घर मकान सब बदल जाएगा बदल जाने का मतलब समझ में आ जाएगा समझ में आ जाने के बाद उनको नए स्वरूप में दिखेगा और उस प्रकार से हमारी योग्यता बनेगी हम सोचेंगे कि वही वही काम करते रहेंगे चोरों चक्कीगिरी करेंगे है ना वो हमसे बनेगी नहीं शुद्ध हिंदी बात है ठीक है भाई और लगे रहे संजय भैया तो मामला लिपट जाएगा है न और लपटना हम चाहते हैं हमको ठीक ही लगता है और इसमें कोई धोखाधड़ी की संभावना नहीं अब धोखों से तो मुक्त होने की जगह में हम व्यवस्था की समझ हो जाए व्यवस्था की कामना हो जाए व्यवस्था की कामना भी हो गई तो अव्यवस्था में भागीदारी हमारे को कटचौटता है तभी तो व्यवस्था की समझ पर हम काम करते हैं जितना भी आपने छोटा मोटा सुना उससे आपको ये तो इंगित हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है लेकिन ये भरोसा नहीं बन पा रहा है ये यत्न नहीं कर पा रहे यतीन कि कैसे हम व्यवस्थापूर्वक ऐसी अव्यवस्था में से कैसे उसका रास्ता निकाल सकते हैं आप सोचते हो मैं अकेला निकाल लूंगा है ना अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है पता लग गया मुझे हाँ अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है तो हो सकता है आप ऐसे लोगों को पहचान पाओ कि जो मिलजुल के रास्ते हैं आज भी आप जो जी रहे हो वो अकेले नहीं जी रहे हो आप व्यवस्था में भी आपका अकेला जीना नहीं होता है आप दुकान खोलते हो तो कोई ग्राहक है ही आप इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने जाते हो तो कोई कॉलेज में है तभी आप इंजीनियर बनते हो कोई इंजीनियर पहले से है और वो नौकरी के लिए पढ़ाते नौकरी खोल के दुकान लोग खोल के बैठे हैं तब जाकर वो ये सब ये सब घाट पूरे हो रहे हैं तो ये समझ में आया कि अब अब ये बात समझ में आने के बाद वापस हम लोगों को इसी मॉडल पे जाना पड़ेगा ना साथ मिलकर काम करने के डिजाइन में जाएंगे है ना समझ में आ गए और सहस्त समझ के अलग अलग हो गए ऐसा नहीं हो सकता है ठीक लक्ष्य साम्यता के आधार पर व्यवहार साम्यता आने ही वाली है और व्यवहार साम्यता के आधार पर आचरण साम्यता तक हम पहुँचेंगे पहुँचेंगे कार्य साम्यता तक पहुँचाएंगे इस विधि से इस विधि से उसको खुला रखिए है ना कोई व्यक्ति बोलता हम तो जा ही नहीं सकते हैं हमारे लिए बड़ा कठिन है कठिनाई व्यक्ति बोले सर मैं चाहता तो था कि आपका ये पूरा सात दिन का कर शिविर करता लेकिन आई हैव आई हैव टू गो वेरी अर्जेंट सीरियसली मैंने कहा को, कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद मिले हमको दस मिनट बाद मैंने कहा आपके लिए कॉल आया था क्या हो गया अरे आपको मैंने कहा वो, वो उस समय बोले थे क्या नाम थे ओबामा थे ओबामा के ना वहाँ से वाइट हाउस से कहा आपको बुला रहे हैं तो पहले उनको यकीन नहीं हुआ मैंने कहा सच में कॉल आया तो जाने को तैयार हो गए अभी दो मिनट पहले समय नहीं था और ओबामा बुला लेगा आपको तो तुरंत तैयार हो जाएगा तो समय तो सबके पास चौबीस बाय सेवन ही ट्वेंटी फोर बाय सेवन है ना अब अब प्रायरिटी किसको हम देते हैं उस पर है मामला ये भाई को अभी कुछ कुछ अनुभव हुआ बताओ भैया कुछ बताओ शेयरिंग कुछ बता रहे थे मुझे ये से संबंधित यहाँ पर ना सो so एक्चुअली मेरा ये अभी जो मैं निकाल पाया हूँ सात दिन बहुत क्रिटिकल थे मेरे जॉब से संबंधित भी बिकॉज़ लीडरशिप uh, टीम में होने की वजह से क्या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एम ने रखी हुई हैं और ही सेंड मी अ मेल कि ये मीटिंग इस तरीके से और आपको अटेंड करना है इसके अंदर में तो मैंने रिप्लाई किया कि मैं तो अटेंड नहीं कर सकता हूँ इसको और uh, मैं नहीं रहूँगा इसके अंदर में और दिन ही रिप्लाईड बैक कि वो यूएस जा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैंने ठीक है आप जो भी कर रहे हैं वो सही सही है बट मेरे लिए ये क्रिटिकल है मैं अटेंड करूंगा तो एक अनुभव ये भी हुआ कि चूँकि मेरे में उनमें काफ़ी सारी चीज़ें वो मुझ में देखते हैं कि मैं किसी चीज़ के लिए बिल्कुल कर्मबद्ध हूँ तो उसके लिए वो देर इज़ ए फ्रीडम फॉर देट बिकॉज वो कर्मबद्धता उन, उनको मुझमें दिखती है किसी चीज़ को लेकर के अदरवाइज तो मैं पहले एक तरीके से बात करें तो भाई ही चीज़ों को करता था अब वो एक्चुअली पॉजिटिव Uh, बोलना चाहिए कि वह एक साहस बना है चीज़ों को लेने का करने का जो कि आचरण में या प्रमाण में दिखता भी होगा बाकी लोगों को जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सब चीज़ें सही चल रही है अभी उसके हिसाब से ठीक बात है कहने का मतलब इतना ही हुआ हमको समझ में आ जाए हमको इस धरती पर रोकने वाला कोई भी नहीं किस काम के लिए सही जीने के समझकर भी सही जीने में यदि कोई दूसरे आदमी का हस्तक्षेप हो जाए तो वो सही नहीं है ऐसा कुछ होता नहीं है ठीक है ना थोड़े वो डिज़ाइन्स हमको बदलना होते हैं बहुत थोड़े बहुत डिज़ाइन होते हैं बदल सकते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना और वो उस प्रकार से ये विश्वास बनते ही है जिस प्रकार से आप यहाँ आए हो तो जितना आप यहाँ समझ रहे हो उतना आप इसके बाहर भी समझो कैसे यहाँ पर हो जा रहा है कैसे हम क्या दिशा पकड़ लिए कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुंच रहे हैं अभी तक पूरी सफलताएं होगी ऐसा नहीं है लेकिन कुछ -कुछ, कुछ कुछ कुछ कुछ जो भी काम हुए हो रहे हैं उनका ठीक ठीक मूल्यांकन करोगे तो आपको पता चलेगा रास्ता निकल आ रहा है और ऐसे सारे रास्ते निकलने के लिए कम से कम एक आदमी का विश्वास पूर्वक जीना अनिवार्य है कितने आदमी का कम से कम एक आदमी अगर विश्वासपूर्वक जीने लगता है तो एक परिवार बनता है कम से कम एक आदमी विश्वासपूर्वक जीता है एक परिवार जीता है तो कई परिवार जुड़ते हैं कम से कम एक आदमी जीता है तो एक परिवार बनता है तो कई परिवार जुड़ते हैं तो पूरा देश विश्वास पूर्वक जीत सकता है और कम से कम एक आदमी का ताकत इतना है कि पूरी दुनिया उसको अनुकरण करके ऐसे चल सकती है इतना ताकत है आदमी के समाधान संपन्न होने का प्रोवाइडेड आप में विश्वास आया हो आप में विश्वास नहीं आया तो आपको सुनकर आपकी पत्नी को कब भरोसा होगा बहुत सारे केसेस मेरे पास रेफर होते हैं हम भी है ना काफ़ी सारे केस आते रहते हैं हमारे पास कोई बच्चे ने कोई निर्णय कर लिया हम ऐसे जीना चाहते हैं ना माँ बाप बड़े घबरा जाते हैं तो वो भी आते हैं संपर्क करते हैं कि पता नहीं इसने बरगला दिया कुछ बातचीत होती तो ये निकल के आता है कि इसके पहले भी कई बार आपको ऐसे उठ पटांग आवे शायद माता पिता इस बात से नहीं घबरा रहे हैं कि यहाँ आके कुछ गड़बड़ करेगा ये बल्कि इस बात से घबरा रहे हैं कि ये ऐसे करता रहता है ये ये कोई काम में मन लगा के जीता नहीं मामला उलट ही निकलता है है ना अभी एक हमारी दीदी है उन्हें कई दिन से शिविर किया और वो पहले सोचती रही कि मेरा लड़का यूएस में यूके में कहीं है तो वो आ जाए वो समझ ले तो मैं कुछ हो जाए अच्छा उसको भी पकड़ पकड़ के लाया शिविर करा दिया वो भी कुछ कुछ कर पाया लेकिन जीने का साहस नहीं आया तो बोले इसकी शादी कर दिया उसके बाद ही हम इससे जीत सकते हैं अब शादी कर दी शादी करने के बाद मैं एक दिन मिला एक शादी में मिल गए हम मैं कहा दीदी आपका वादा क्या हो आप तो शादीवादी सब हो गई भैया वो क्या करो ना बहू वहीं खड़ी है ये बहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है इसमें तो चूँकि ये समझ नहीं पा रही इसलिए ये लड़का भी निर्णय नहीं कर पा रहा और हम भी कुछ नहीं कर पा रहे सारा टोकरा कहाँ जा फोड़ रहे और बहू अभी एक साल की है मुश्किल से छः महीने एक साल की थी मैंने बोला हो सकता है कि बहू को इसलिए समझ में नहीं आ रहा हो कि वो तो देख रही है आपके लड़के को बहुत क्लोजली कि तो आलसी है बहू बोली बिल्कुल सही करे भैया मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ ये तो इतना टाइम से उठता नहीं नहाता तो नहीं ये बोले नौकरी छोड़ के मैं कुछ नया काम करूंगा ये नौकरी करने लायक ही है ये। अभी उसको कुछ समझ में नहीं आया लेकिन तो समझ में आ गया कि जो बोल रहा है ना तो इसके लिए बहुत दूर की बात है आपके आप जो बोल रहे है इसको गलत नहीं करता है दो कारण से देखता है एक तो या तो उसको ये दिखता है कि आप ही में पोटेंशियल नहीं है वो जो जो चीजें आप बोल रहे हो दूसरा जितना अव्यवस्थाए हैं जितना बाजार में अव्यवस्था है उसमें ये बेचारा क्या कर लेगा ये दो ही कारण से दबाव में है उसको ये स्वीकार नहीं है ऐसा नहीं है उसको ये स्वीकार नहीं है ऐसा नहीं होता है है ना क्योंकि कोई मानव आज तक करीब करीब बीस वर्ष से अधिक हो गया है ना ज्यादा हो गया होगा, गया पच्चीस साल हो गए मुझे ये बात लोगों को शेयर करते करते एक भी आदमी ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने इस बात को सुना हो और बोला हो कि गलत है हंड्रेड परसेंट आदमी मेरे को मिला जो बोलता है बात सही है नाइनटी नाइन परसेंट ने बोला हमको बक्स दो हमारे बस का नहीं है ठीक कितना अच्छा रेशो है एक परसेंट आदमी समझने को तैयार हुआ बहुत अच्छी बात है हमको लगा ये बहुत अच्छा परसेंटेज है तो एक परसेंट आदमी जिसको समझने गया विकल्प किया अध्ययन किया है ना उसमें से पुनः 99% बोले कि फिर बख्श दो मेरे बस का नहीं एक परसेंट आदमी बोला चलो बताओ क्या करना है कुछ करते हैं आप बताओ अनुकरण करते हैं बताओ क्या करना है ठीक वो एक परसेंट में हम चल रहे हैं अभी उसमें इतना मॉडल खड़ा हो रहा है तो कहाँ पहुँचा ये पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट में ये हाल है हमको आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये बोल देगी इसमें यह गलती है जब भी ये बात होगी वो बोलेगा मेरा पत्तीस लाख नहीं है वो नहीं कर पाएगा मेरी पत्नी से लायक नहीं वो नहीं कर पाए बात ठीक है तो तमाम अव्यवस्था के दबाव में तमाम आचरण में अमान्यता के दबाव में तमाम अक्षमताओं के कारण हम इसको डिनाई कर रहे हैं अलग बात है आप कितना ही डिनाय कर लो महाराज आपकी अगली पीढ़ी इसको लेके भागने वाली क्योंकि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं आपको पता नहीं हमारे हाथ बहुत लंबे है हमको पता है कि आपसे कोई उम्मीद हमको नहीं है कोई कर जाओ तो उम्मीद से बेहतर है लेकिन अगली पीढ़ी उससे आगे लेके उसको दौड़ जाने वाली है और उसका प्रमाण हम देख ही रहे दे लेके दौड़ने वाली है।, है ना तो अपने को तो आपके पीछे की पीढ़ी दिख रही है महाराज कहां छुपा के आ गया पता नहीं चल रहा है, है ना इस प्रकार से देखोगे तो ये बात बनती है इसमें कुछ भी अव्यवहारिक नहीं है तीसरी बात प्रकृति में अस्तित्व में है ना? नियम तो एक जैसे हर जगह लागू है मानव उन्हीं नियमों के बीच में डूबा गिरा है भाष आभाष उसको होता ही है है ना ईमानदारी से जीना मेहनत से जीना शोषण से मुक्त होकर जीना इसको कौन मना कर सकता है ऐसा कोई माना भी नहीं बना इतने आ के भैया देखो आज की दुनिया में चलने वाला नहीं पिटोगे इतने बोलते हैं है ना तो अगर धीरे से चलते हैं तो बातें सीख से समझ में आती है कुछ करें ये जैसे एक बात दिमाग मारी जैसे भी आपने बोला कि जिससे भी आपने अभी तक बात करी पिछले पचलिस सालों में तो उन्होंने एक्सेप्ट ही किया है इस बात को और हमें भी लगता है और उसके आगे कार्यक्रम देख ही रहे हैं सो जब तो जब बाबा जी को ज्ञान घटित हुआ होगा और बाबा जी को सिद्ध पुरुष भी मान लें उस समय में तो उस दौरान भी, भी काफी ज्ञानी पुरुष रहे हैं तो कभी उनका संपर्क हुआ हो और बाबा जी ने जब यह बात रखी होगी उनके सामने और उनका तो ऑलरेडी लोक व्यापीकरण इतना है बाकी लोगों का जैसे हम लोग तो चलो अपने परिवार किसी उसमें अटके हुए हैं तो हमारे लिए तो एक बहुत छोटा सा मुद्दा है है वो एक सब कुछ त्याग करके बैठा हुआ है जो समाज को बता सकता है। तो उन्होंने ये सुनी, समझी और फिर उन्होंने बोलना पड़ा कारण ये हुआ कि की बाबा जी को संयम किया और ये दर्शन हुआ उस उनसे मिलने वाला चौथा व्यक्ति में था और आपने जो कहा ना कि कितने विज्ञानी ज्ञानी लोग रहे होंगे सबसे बड़ा विरोध उन्होंने किया था हम लोगों का जितने हमारे कंटक में संत महात्मा बैठे थे सबसे घोर विरोधी हमारे वही रहे कि हमारी तो दुनिया बर्बाद कर दी तुमने पूरी दुकान खत्म करने वाले हमारे बड़े बड़े तो जितने ऋषि मुनि थे जितने जिनको मैं भी शंकराचार्यों से मिला हूँ बाबा जी से बात करें मैंने रजनी से मिलवाया उनको बड़े बड़े नेताओं से मिलवाया लेकिन सबकी दुकान उल्टी होने वाली थी इसलिए इसमें एक मुझे, था भी याद है। था था एक मुझे याद है वो मेरे ख्याल से हम लोगों में आपको उपलब्ध कराएगा एक अच्छी घटना याद आई बाबा जी ने जो बात कही तो कोई उस तरह के साधु संतो की बात हो रही जो बहुत जेन्युन नहीं है मैं उसको याद करके आपको सुना देता हूँ आप उसको कहीं ना कहीं बाबा जी ने लिखा भी है वो आपको मिलेगा भी है ना ये अमरकंटक में जब बाबा जी रहे तो ये सब ज्ञानवान होने के बाद उन्होंने किताब भी लिखी मानव व्यवहार दर्शन जो मूल है ना एक दर्शन का वॉल्यूम है पूरा तो अमरकंटक में इनको कोई एक वेद परंपरा का कोई ऋषि मुनि आया और इसके बारे में कुछ सुना गया कुछ साधु संत आए नाम से इनको लगा कि जो इनके गुरु के समय में इनका गुरु भाई था वो तो बाबा जी उसको मिलने गए नाम भूल गया मैं अभी है ना नहीं क्या पता क्या नाम तो वो भूल गया मैं तो नाम लेकिन वो मिलने गए मिलने पता लगा वही है तो अब अच्छी मित्रता पूर्वक बात हुई वो भी कोई जेन्यून साधु रहे बहुत अच्छे रहे उस समय उनकी भी आयु बाबा जी के आयु के बराबर 80 नहीं 70 के आसपास दोनों की आयु होगी 70 75 तो बाबा जी ने बहुत कम शॉर्ट में शब्दों में बताया कि देखो वैदिक परम्परा में अपन दोनों यहाँ से उसमें हमारे ये प्रश्न बने और उसका उत्तर नहीं मिला तो फिर ये किया वो किया शॉर्टकट में पंद्रह मिनट में बात और हमको ये समाधि के बाद संयम विधि से ज्ञान हो गया और अस्तित्व तो स्वस्थित रूप में दिखाई दिया और व्यापक कैसा है प्रकृति ऐसा है चूंकि वो भी वो भी अपने तरीके से पहुंचा बाद में आधा घंटे में सब बातचीत खत्म हो गई किताब उनको उपलब्ध करा दिए तो बोले मैं उसको पढ़कर उन्होंने पूछा कि आपने कुछ लिखा है इसके ऊपर उन्होंने बोला कि ये किताब लिखा है वो किताब उनको भेंट किया और उसके बाद बताया कि पढ़ के सुबह मुलाकात करते हैं वो बहुत टर्निंग पॉइंट है क्योंकि बाबा जी को पहले लगा कि पहले अपन इसी विधि से चले जैसे आपने बात रखा उनके लिए लाइफ में टर्निंग पॉइंट सुबह जब मुलाकात हुआ दोबारा बाबा उत्साहित थे ही कि काफी अच्छा आदमी और काफी उसने पहली लाइन में बाबा जी को बोला कि आपने एक महत कार्य किया क्या बोला महत मतलब माना जाती के लिए जो वाकई में करने योग्य काम है रियली इंपॉर्टेंट थिंग यू डिड है ना आपने जो कार्य किया वो महत कार्य और इतना अच्छे से लिख दिया ये और उससे ज्यादा ब्यूटीफुल काम है। तो चूंकि बाबा जी उसी वेद परंपरा से आए वो गुरु के साथ ही जुड़े हुए थे बाबा ने तुरंत अपना अगला स्टेज लिया कि क्या मैं है ना कृतज्ञता पूर्वक कि ये किताब को आ, उस गद्दी को हम भेंट कर दें जिसको आप धारण किए हम भी उसी से आएँ तो मैं आज के बाद ये दर्शन को इस गद्दी को ही भेंट कर देता हूँ इसी की से मिला है ऐसा मान के कर देते हैं तो आगे काम आप करिए ठीक इसको कैसे आप ले जाएंगे आप करिए आप उस जगह बैठे हुए हैं क्योंकि उनको कोई व्यक्तिगत क्रेडिट लेने का कोई मुद्दा नहीं है उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि देखो ये काम मैं कर नहीं सकता ठीक एक तरफ उन्होंने बोला कि ये महत्व कार्य है करने लायक यही चीज़ है यही होना चाहिए दूसरी तरफ बोला मैं इसके करने लायक नहीं हूँ बाबा ने पूछा क्या कारण तो बोले दो कारण एक तो मेरे आयु नहीं है दूसरा जो बात हम कहते आए हैं अब उसको बदलने का हमको साहस नहीं तो बाबा जी ने उसको नमस्ते किया अपना किताब लेके वापस आ गए उस दिन के बाद उनको समझ में आ गया कि जो इतना अधिक से श्रेष्ठतम आदमी इस परंपरा का जो है उसमें अब साहस नहीं कि उसमें कोई अमेंडमेंट की बात कर पाए है ना तो वो गद्दी की फिर उन्होंने काम करना बंद किया क्योंकि पहले सबसे पहले मुझे जहाँ तक जानकारी है उन्होंने इसी ज्ञान गद्दी से ही काम करना शुरू किया उसके बाद कई नेताओं के साथ काम किया नेताओं ने बोल दिया कि जनता के पास जाओ हमारे साहस नहीं है जनता अगर मांग करेगी तो हम कुछ करेंगे तो यहाँ नीचे से लाकर ऊपर तक ये पहुंच गया उसके बाद चले गए आई वालों के साथ आई वाले अपना लालच से बाहर नहीं आ पाए ये भी उनका रिस्क बना तो ये समझ में आया कि अब बच्चों के साथ ही ये होने की बात है सामान्य ठीक है ना तो ये एक प्रकार की समीक्षा ठीक से हुई है है ना ये इस प्रकार से बनता अब है अब ये तीनों ही आदमी है यदि आदमी के रूप में इनको समझ में आ जाए ये भी नहीं कि इनमें संभावना नहीं है लेकिन गद्दी के रूप में अगर देखेंगे तो कोई संभावना है जैसे ये नेचुरुपैथी के यहाँ सज्जन बैठे हुए हैं मैं बोलूँ नेचुरोपैथी में ले जाओ इनका हिम्मत नहीं कि नेचुरुपैथी के एक सिद्धांत को अमेंड कर सके सारे भूत प्रेत खड़े हो जाएंगे साइंस वालों के पास ले जाओ वो उसके पीछे के सारे भूत प्रेत खड़े जाएंगे आइंस्टीन ये वो सब खड़े हो जाएंगे है ना तो ये समझ में आया कि ये आम जनता का आम आदमी का कार्यक्रम है जब ये सारे कोर्ट लिबास उतार दे हमें नेचुरोपेथी में फलाना पेत होम्योपैथ ये पैथ वो सब नेचुरल है ना प्राकृतिक खेती और ये सब हटा दे तो एक आदमी से बात हो सकती है आदमी के लिए यही दर्शन है मानव का दर्शन है ये मानव उसको स्वीकार करता है तो अब ये बात बना कि मानव तक तो कैसे पहुंचेगा ये तो लोक व्यपीकरण हो गया है ना देने की बात हो गई और देने के लिए ही लेना हो पाता है ये भी समझ में आ जाए तो इस विधि से ये भी समझ पड़ेगा कि देने का तरीका क्या होगा ये ठीक बात बनी क्योंकि हमारे अंदर ये ब्यूटी देखिए अभी आपको ठीक से समझ में आता है कि नहीं आता तुरंत सबको बांटना चाहते हो और पैसा आप बोलते हो पैसा बांटने की चीज़ नहीं ठीक ही बोलते हो है ना पैसा का सदुपयोग करके क्या बांटेंगे भाई तो शिक्षा और व्यवस्था बने पैसा बांटने की चीज़ नहीं मैं भी कराऊँ पैसा तो धरती है, है, धन हाँ जी, हाँ जी, क्या कोई बात नहीं, नहीं लोग रहे, भैया एक बात बताइए जैसे आपने इसमें बताया कि इस शिक्षा में तीन क्रम है पहले तो खुद समझना फिर जीना और फिर किसी और के जीवन में प्रमाणित करना अपने जीवन में प्रमाणित करना दूसरे को प्रेरणा होना दूसरों को तो जैसे बाबा जी ने उसको समझा तो कितने लोगों को वो जागृत हुए ना जागृत मानो बोल सकते है उनको? हैं उनको हैं है तो कितने लोगों को जागृत कर पाए हाँ। अब वो क्या है हमारे बीच में कौन कौन लोग हैं हाँ। मैं जानना तो चाहता तो हूँ उसके लिए तो अपन सरकार को बोलेंगे लिस्ट जारी करेगी नहीं नहीं मतलब आप हाँ। आप बताइए मतलब उसमें कोई छुपाव वाली बात तो नहीं है कोई छुपाव वाली बात नहीं वही तो कह ही रहे है मेरे कहने से मानोगे या आचरण पूर्वक देखोगे कहने में मानोगे तो फिर धोखे में जाओगे आचरण को देखने की ताकत आपको आ जाए आप ढूंढिए है ना सर्टिफिकेट तो धोखाधड़ी है सर्टिफाइड तो धोखाधड़ी है भाई तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं जीना ही सर्टिफाइड है इस पे आके हम बात करते हैं आप लोगों की चाय ठंडी हो रही है फटाफट होके आइए है ना ठीक है दीदी